क्षण लक्षण जगद्धाम हरे बराकुर वंदे श्री, तो बराक श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्दवाम श्री श्री साग्र जा सह गण रघुनाथांत तम सजीव साद्वैत सवदूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पाद सह गणलताी विशाखाबिता आजाबित भुजौ कनकाव संकर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्कुण अज्ञान मिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलु नम दिव्यारण्यकज्रमाध श्रीमदरत्न सिंहासन सौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद दौ प्रेस्थाली सीब्य मनौ स्मरा कर्षण कर्शन विभुस्वी गोपीनाथ श्री वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गति ूपुर्गत जनकदयावलोक हे सुमते रघुनाथ उुग्मस श्रीजीव मे कुरदया द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र का पद्मना पुराण पठनम तिहि हरि श्रीराधा चरण केश परई पुराणबंधो चरणकमलोकेशादम्याेम सेवाचरिता सास्या ला ताम तथयत मनसना मानसी मेवा भाव्याग्वान चलत नैतिकृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय जय राधे राधे राधे राधे, राधे नहीं आई बाबा अभी नहीं आई श्रादे श्राद्धे जय राधे, राधे राधे राधे राधे हाँ ठीक है श्री राधे राधे राधे, राधे। बुलंद हरिलाभ्य मंगल श्री श्री संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ उसकी छासी व्यक्स उद्यान मध्य बल अद्र वाताद विधाय संदर्श तत्प्रियतम सुर्दान आनंदवाहोर्मीशु मज्जे आनी श्री स्वामी जी कब मुझे ये दुर्लभ सेवा मिलेगी कि मैं आपको आपके प्रिय श्री श्यामचुंदर का दर्शन कराऊंगी संध्या के समय श्री श्यामचुंदर कुछ विश्राम करने के बाद में आप गोदोहन करने के लिए पधारे जब गोरदोहन करने के लिए पधारे इधर श्री प्रिया जी की के महल उनकी एक खिड़की श्री नंदगांव के महल की ओर खिल खुलती है वहां से श्री प्रिया बरसाने से श्री बाबा की जो खिड़क है उस खिड़क की में दर्शन करती हैं। श्री श्याम सुंदर का गोदोहन के समय दर्शन करने के लिए वहां पथारती तो उसी लीला का वर्णन है श्याम सुंदर गोदोहन करने के लिए गायों को दोहाने के लिए सायंकाल के समय पधारे हैं श्री नंदगांव में बाबा की जो खिरक उस खिरक में गौशाला में उधर पधारे और उधर श्री प्रिया जी उनको श्री विनोद मंजरी जी ये प्रार्थना कर रही हैं कि श्याम सुंदर के गैया चराने का गैया दोहाने का समय हो गया है, हे श्री स्वामी चलो चलो ऐसा कहकर के स्वामी जी को संग में लेकर के ये पधारेंगे और वहां गवाक्ष से श्री श्याम सुंदर के गोदोहन की जो शोभा है उस शोभा का श्री प्रिया दर्शन करें उद्यान मध्य बलभी उद्यान के बीच में सुंदर बगीचा है उस बगीचे के बीच में एक सुंदर बलभी माने झरोखा है शिवप्रिया जी के महल और महलों में ही एक झरोखा वो गौशाला में खुलता है श्री सुंदर की गौशाला में नंदबाब की गौशाला में उसमें बलभीम अजरू हो उस झरोखे में गौख में चढ़ करके वातायन अर्पित वहां पर सुंदर जो खिड़की है वातायन उसमें अपनी दृष्टि को लगा करके भवतीम विधायक को विराजमान करूंगे और आप वहां से झांक करके जे, जे, जे, बड़ी। तो तो बात वातायन जो है उनमें अपनी दृष्टि को लगा करके आप विराजमान हैं वो दर्शन कर रही है संदर्श तत्प्रियतम और श्री प्रिया जी को उनके प्रियतम श्याम सुंदर का मैं दर्शन कराऊंगी संदर्श तत्प्रियतम सुरवीर दुहा दो उस समय श्याम सुंदर गौशाला में पहले पधारे हैं श्याम सुंदर अभी आप विश्राम करके गौ चरा करके आए हैं गैया चरा करके आए हैं विश्राम कर रहे हैं श्री यशोरा जी ने कुछ संध्या भोग आपको समर्पित किया है कुछ जलपान, पान संध्या भोग वो संध्या भोग समर्पित किया फलफूल, वो ठाकुर जी के भोग लगाया और भोग लगा करके कुछ सूखी मेवा कुछ फलफूल, कुछ चना चेवा जैसी कोई जो चीज है सूखी उनको कुछ भोग लगाया भोग लगाने के बाद में श्री शाम सुंदर से आकर के सबरे सखा कह रहे हैं कि भैया कन्हैया गैयाए रमाए रही है और तेरे बिना एक टपका दूध नहीं दे में एक हाथी हो रही है एक हाथ की हो गई है गैया जब तक तू नहीं आए तब तक दूध नहीं दे में कछू गैया हैं उनको श्री दाऊ भैया ने दुहाए लेनी है अन्य जो गोप है पंत तेरे हाथ की जो गैया हैं वे तेरे हाथ से ही दूध देंगी किसी दूसरे के हाथ से वे दूध नहीं देते भैया गैया एक टपका दूध नहीं दे रही है रमाए रही है भूखे भैया जल्दी से चल और श्याम सुंदर कह रहे अभी आधे आधे है ऐसा कह करके श्री श्याम सुंदर उनको कोई सखा तुरंत ही परम सुंदर पचरंगी जो लोमना वो लोमना ला के प्रदान करे और श्री श्याम सुंदर अपनी पाक के ऊपर लोमना लपेट ले ग्वालिया धार के, के ग्वालिया कैसा अपनी सास सज्जा तो पूरी होनी चाहिए तो लोमना काम में कुछ नहीं आएगा परंतु तो फिर भी लोमना चाहिए जरूर सो अपनी पाक के ऊपर पचड़ेंगी लोमना उसको लपेट करके श्री शांतर पढ़ा रहे हैं मयूर मुकुट न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है पाके पेच के अंतर्गत ही बीच में मयूर मुकुट को आपने पाक के साथ में ही बांध रखा है लपेट रखा है उसके ऊपर पचर लौंग शोभा को प्राप्त हो रहा है और आप बड़ी ऐठ में उस समय चले जा रहे हैं गैया है हम्बा हम्बा राम कर रही है श्री ब्रज गोपिका ने वर्णन किया है वेणुगीत में के गावो हे कृष्ण मुख निर्गत वेणुगी मुत कर्ण पोटंत्यावासृतस्तन पवलास्म तस्थुर गोविंद माख गावो कलाशंत्याो कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत गैया श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने वाला जो वेणुनाद है उस वेणुनाथ को श्रवण कर रही है पीयूष उस वेणुनाद पीयूष वेदुनाथ का जो अमृत है उसको उत्तमित कर्ण पुट कान रूपी अपने ओघ को ऊंचा करके पान कर रही हैं जो ओग बनाया जाता है वो ऊंचा करके ही वो बनाया जाता है जब नीचा करके डाला जाएगा तो बह जाएगा पानी तो उत्तरित कर्ण पुटाई कान रूपी जो ओख है उनको ऊंचा बना करके कानों को ऊंचा करके पान कर रही है जिससे कि पूरा का पूरा रस भीतर हृदय में पहुंच जाए तो उत्तरित्त कर्ण पुटाई पे बंत हो ऊंचे कान करके पान कर रही है उस अमृत की एक बूथ गिरे नहीं नीचे कहीं दूसरी जगह नहीं गिरे कर्ण पुत ही कहकर के बहुवचन का प्रयोग दिखा रहे हैं कि यहाँ केवल काम दो नहीं है बल्कि काम के साथ साथ रोम भी खड़े हो रहे हैं गैयाओं के और मानो रोम रूपी कानों से भी उस अमृत का निरंतर निरंतर ये पान कर रही है गैया हम्बा हम्बा धनी करके रमा रही हैं और श्री कृष्ण को जैसे ही आता हुआ देखें वैसे ही कृष्ण का दर्शन करके गैया है पसरा जाए गौमूत्र जो है उसको करने लग जाए और अपने पूरे दूध को ढीला करके सब दूध को छोड़ दें सोई ही बासन end. थन के जो वासन है वे एकदम फूल जाए और थन पंचमें से बुध कहीं झलकने लगे श्री श्याम सुंदर आप गैयाओं के पास में आते हैं बछड़ा उनको दूध पिला करके अब बछड़ा चंचलता करे धार काटने नहीं दे तो लोनना अब काम में आएगा उस लोमना से गाय के पैर बांधने की जरूरत नहीं है परंतु तो गैया की जंघा से आगे के जो चरण हैं, उन आगे के चरण से जंघा से उस लोमना के साथ में बछड़े को बांधने के काम में वो लोमना है। अब गैया बछड़े को नहीं चाट रही है गैया रमा रही है श्री कृष्ण के प्रेम के कारण कृष्ण को देख रही है वो कृष्ण को बार बार सुनती है कृष्ण को बार बार चाटते हैं और आप उस समय गैया के एकदम सट सटकर के बछड़े की जगह एकदम पास में चिपक कर के आप बैठते हैं आपने अपनी जांग में जो कमोरी है उस कमोरी को रख रखा है दूध के जो दोहनी उस दोनी को रख रखा है और गैया के पेट से आपकी पाग धार काटते समय घरमर घरमर जब धार काटते हैं उस समय गैया के पेट से आपकी पाग बार बार टकराती है और तो उससे पाग ढीली होती हुई चली जा रही है और तो ढीली पाग को कभी बहोलियों से ही आप ऊंचा करते जा अपने बहाव से उसको ऊंचा कर रहे हैं और मयूर मुकुट जो पाग में बढ़ रहा था वो मयूर मुकुट भी गाय के पेट से रगड़ करके मेला हो रहा है मुसरा अपने पंजों के ऊपर खड़े होकर के तर्जनी अंगुष्ठ इनसे गाय के थन के ऊपर के शीर्ष भाग को पूरी तरह से दबा करके नीचे की तीन जो उंगली है उन तीन उंगलियों से जब गाय के स्तन को आप नीचे की तरफ निचोड़ते हैं तो पूरी धार उस समय झाड़ उत्पन्न करती हुई एक लय के साथ में आपकी दोहनी में प्रकट हो रही है गाय के थन को आपने स्वच्छ किया और स्वच्छ करके एक आधार धरती में टपका करके फिर शुद्ध जो दूध है उस दूध दूध को आप दोहनी में दोते हुए चले जा रहे हैं अपूर्व सुंदर शोभा गाय बार बार आपको चाट रही है बछड़े को नहीं चाटती है श्री कृष्ण जो है उनके ही चरण श्री कृष्ण उनकी ही पीठ को बार बार चाट रही है परम परम बात्सल्य के कारण चाट रही है तो जो गाय का वासल्य है वो बछड़ी के प्रति नहीं है गाय का वास्तल्य मुख्यतः श्री कृष्ण के प्रति है तो उस शोभा का आप दर्शन करेंगे सौभाग्य होगा कि मैं उस शोभा का आपको दर्शन करा करके आपकी सेवा करूंगी आपको परम परम आनंद प्रदान करूंगी तो जो विनोद मंजरी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उनका अपना स्वरूप है विनोद मंजरी का उस विनोद मंजरी के स्वरूप में वे प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री जी मुझे कम ये सेवा मिलेगी कि मैं आपका हाथ पकड़ करके आपको ले जाऊंगी आपको बलवी में जो गोख है उस गोख में आपको विराजमान करके गोख की खिड़की के ऊपर आप अपनी दृष्टि को लगा करके शाम सुंदर का दर्शन करती हुई विराजमान होगी तो उद्यान मध्य सुंदर बगीचा है बगीचा के बीच में यह बगीचा शिवप्रिया जी के महल का बगीचा है बगीचा है बगीचा के बीच में सुंदर महल है एक उस महल में शिवप्रिया जी विराजमान है बलभीम अधरुई हो उस सुंदर गौ के ऊपर गवाक्ष के ऊपर चढ़ करके बातायन अर्पित आप बातायन वहां से जो खिड़की है उसमें अपनी दृष्टि को लगा करके विराजमान होंगी और उस समय श्री शाम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं कि श्री श्याम सुंदर ने अपने पीतांबर को ऊंचा कर लिया है और ऊंचा करके घटू घेंटू जांग जांग तक ऊंचा करके नीचे चरण जो है वो चरण नीचे है और जो धोती है पीतांबर उस पीतांबर को जान के ऊपर चढ़ा करके लांग को कस करके, बांध करके आप सोने की जो कमोरी सोने की जो दोनी उसको अपनी जंगा के बीच में रख करके आनंद पूर्वक विराजमान हैं और उचक करके ए उनको ऊंचा करके केवल पंजा के ऊपर विराजमान होकर के अपने और अंगुष्ठ इनके द्वारा गाय के जो थन हैं उनको सहलाते हुए दूध डाले हाथ लगाने की जरूरत है गाय तो अपने आप ही स्नेह के कारण दूध दे रही है पर बड़ी चतुराई के साथ में आप जल्दी से एक लय के साथ में दूध जल्दी से धो लेते हैं तो संदर्श तक प्रियतम सुरवीर दो आप गाय को दे रहे हैं ऐसे आपका दर्शन करक करके आनंद मज्जे आनी आनंद बारी में कब आपको डुबूंगी अब श्री श्याम सुंदर ने दोहिनी नीचे लगाई और इतने में ही घर घर घर घर करके दोहनी बिल्कुल फेन से भरती हुई दूध से और फेन से भरती हुई चली जाए ऊपर तक जब फेन आ जाए आप सखा को सहारा दे नया जो अभी जो दोहनी भर गई है उस दोहनी को तो उठा करके सखा ले जाए और नई दोहनी प्रदान करें। इतनी देर में पुरानी दोहनी जो भरी हुई है उसको हटाया जाए और नई दोहनी लाई जाए इतने व्यक्त में तो श्री गाय के दूध थन से दूध इतना बहे कि वहां पूरा का पूरा क्षीर समुद्र बन जाए और क्षीर समुद्र की श्वेतक द्वीप की जो शोभा है वो नंद भवन की अपूर्व से हो जाए उस गौशाला की शोहा श्वेतक द्वीप के समान बैकुंठ के समान अपूर्व से हो जाए ऐसी अपूर्व शोहा हो रही है तो आनंद बाड़े भी महोत्सव मज्जे आमी आनंद समुद्र में कब आपको मैं डूबूंगी <coughs> पूरा पूरा एक चित्र सामने यहाँ पर उपस्थित हो गया केवल नाम परिगणन शैली नहीं है बल्कि यहां पर चित्रात्मक शैली उसको प्रस्तुत हो एक चित्र के द्वारा एक पूरे प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है नाम प्रगणन शैली दो तरह की शैली होती है एक होती है नाम प्रगणन नाम प्रगणन में एक लिस्ट दी जाए कि बगीचे थे उसमें आम के अमरुद के, केले के अंगूर के सारे वृक्ष विराजमान है चलो एक लिस्ट दे दी उसका नाम है नाम प्रगणन वो प्रधान नहीं है प्रधान है किसी वस्तु को का वर्णन करना और तो उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है हृदय के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को कहीं अंकित करना यह काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है तो नाम प्रगणन शैली और दूसरी संश्लिष्ट शैली संश्लिष्ट शैली का वर्णन है जहां पर पूरा चित्रात्मकता उत्पन्न की जाए और उसके प्रभाव को प्रस्तुत किया जाए तो दो शैली हो गई नाम प्रगणन में केवल लिस्ट दी जाती है वस्तुओं की उनके गिनती मात्र के कराई जाए और संशेष शैली में किसी एक वस्तु का पूरा वर्णन किया जाए और वर्णन ही नहीं बल्कि उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव का विशेष रूप से वर्णन किया जाए तो यहाँ वो ये सामने दिख रही है कि उद्यान के बीच में सुंदर बल्बी है बल्बी के ऊपर के बीच में एक खिड़की है उस खिड़की में श्री प्रिया जी विराजमान है और वहां श्याम सुंदर की गाय धोने की जो शोभा है उसका दर्शन कर रही हैं कैसे श्री श्याम सुंदर अपने पीतांबर उसको ऊंचा चढ़ा करके जांग जांग तक जो अपनी पीतांबर है उस पीतांबर को ऊंचा चढ़ा करके अपनी जांग के बीच में सुंदर दोहिनी पात्र उसको रख करके चरण के पंजों के ऊपर खड़े होकर के ए को चका करके जहा अपनी तर्जनी अंगुष्ठ इन दोनों के द्वारा गाय के उनके अग्रभाग को दबा करके फिर तो तीन जो उंगली उनसे निचोड़ करके दूध उनको दोहिनी में डालते हुए सुशोभित हो रहे हैं कैसे उनकी पाग श्री गाय के पेट से टकरा टकरा करके ढीली हो रही है मयूर मुकुट मुरझाता हुआ चला जा रहा है और गाय बार बार श्री कृष्ण उनके भुज को कृष्ण उनकी पीठ को अत्यंत स्नेह के साथ में चाट रही है बचे को नहीं चाट रही है ऐसी जो श्री कृष्ण की अपूर्व शोभा है उस शोभा का कौ मैं दर्शन करूंगी करवाऊंगी और आपको महा आनंद के समुद्र में जैसे डूबोडूंगी दू श्याम चंद्र की ये जो शोभा है शिव प्रिया जी के हृदय में अपूर्व आनंद को उत्पन्न करने वाली है ने कहीं वर्णन किया दोहत अति ही, ही एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जहां खाड़ी प्यारी गाय दहाते दोहाते एक धार को तो डाल रहे हैं दोहिनी में और दूसरी धार जहां जी उनके ऊपर भी मारे होली भी खेल रहे है या तो हर बात में तो शिवप्रिया जो है उनके ऊपर दूध की डालने का प्रयास कर रहे हैं तो एक धार दो पहुंचावत एक धार जहां थाली दोहत दो अति ही रत बाढ़ी ऐसे अपूर्व प्रीति जो है वहां पर भी रस बिराजमान अब गत्वा मुकुंद मथ भोजित तम, तम। गोशया तब दशा निवृत निवेद्य संकेत कुंजीगत ताइ तदाकुला गुकुंद तम, तम। इसके बाद में, में श्री यशोराज जी ने श्याम सुंदर को भोजन करा दिया शैन भोग रोग लिया है शैन भोग करके पायतम चौ जलपान करा लिया माने दूध इत्यादि उनका पान करा दिया है तो गत्वाल मुकुंदम मुकु माने आनंद उसको जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद तो ऐसे आनंद आयी श्री कृष्ण उनको जब श्री ने भोजन और उनको दूध इत्यादि भोजन करा दिया है पान करा दिया है गोष्ठे से आप तब दशा निवेद्यो उस समय श्री गोष्ठेश्वरी उनके द्वारा आपका सायकालीन भोजन पूरा हो गया कुछ देर के लिए अब श्री नंद बाबा जो है वे चौपाल के ऊपर आकर के बैठे हैं बाबा के साथ में भोजन किया बाबा चौपाल पे आकर के बैठे सारे गोपगण वहां पर इकट्ठे हो गए हैं भोग संध्या के बाद में शयन के समय सारे गोपगण वहां एकत्रित हो गए हैं और श्री रामकृष्ण दोनों के दोनों भी आकर के जब बैठें तब सब गायक जन अपने गायन को प्रस्तुत कर करे बीणा बजाने वाले बीणा बजा रहे हैं नट का खेल दिखाने वाले सब आ जाएं वे नट का खेल दिखा रहे हैं जो कवि जन हैं वे आकर के बाबा के सामने अपनी अपनी कविता सुना रहे हैं बाबा सबको पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं गायक जन वादक जन कलाकार वे सब अपनी अपनी कला चित्रकारी उन चित्रकारी उनको लेकर के आए बाबा को दे रहे हैं बाबा को वे अपनी कला की जो विशेषता है उसको कहीं रेखांकित करके बताते हैं कि बाबा इसमें ये विशेषता है इस चित्र में इस गायन में ये विशेषता है गायक जब गायन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण जी आकर के बैठे हैं अब यशोदा जी झुझला रही है बोल कन्ह क्यों नहीं है यशोदा जी ने एक दो बार सखा को भेजा इशारे से श्री कृष्ण कह रहे हैं हां आ रहे हैं आ रहे हैं जब नहीं मार कृष्ण इतने पे भी नहीं आए तब श्री यशोदा जी किसी विशेष सखा को भेजती हैं हैं और कह रही मैया ने है कि ये तो रात को एक बजे तक तो गाते रहेंगे इनकी तो तो अभी जम है अब गई तो कब तक गाएंगे इसको कोई ठिकाना थोड़ी है तो, तो एक बजे तक तो गाएंगे बेटा थक गए चलो चलो बंद करो ये तो गाते रहेंगे ऐसे चलो चलो ऐसा कहकर के यशोदा जी आग्रह पूर्वक किसी सखा को भेज करके वो सखा हाथ पकड़ करके मुझे बुला रही है मुझे बुला रही है ऐसा कहकर के सभा के बीच में से कन्हया को खींच करके ले जाए और श्री यशोदा जी कह रही हैं बेटा इतने थक गए हो और आराम कर हार गए हो गये। और ऐसा कहकर चलो चलो शंकर बस अब ये तो गाते रहेंगे इन ना, नाट नटके खेल दिखाने वालों का क्या कहना है ये तो दिखाते रहेंगे फिर कल देखना ये तो नृत्य आएंगे कभी भी बुला लेंगे और ऐसा कहकर कि श्री यशोदा कन्हैया को अपने शैया भवन पर ला करके शयन कराएंगे और कन्हिया को बिल्कुल लाल करते हुए सर्वांग के ऊपर हाथ फिरते हुए कन्हिया को शयन करा कर के सुंदर जो पीतांबर है उसको ओढ़ा के दरवाजा जो शैया भवन का है उसको भेड़ करके दरवाजे के ऊपर किसी पहरेदार को बैठा देंगे और पहरेदार को बैठा करके ये कह करके कि कोई भी आए चाहे ब्रह्माही उतर करके आ जाए पंथ कन्हिया को जगा नहीं कह देना सबसे मना कर देना बिल कन्हिया सो रहा है इसे मैं नहीं उठ सकता है ऐसे शोधा जी कन्हैया को शयन करा करके फिर आप जाती हैं लौट करके फिर रसोई का जो काम है उसको संभालती हुई सब कन्हैया की साज व्यवस्था दही इत्यादि जो है उनको जमा करके भैया फिर अपने महलों में अपने घर के काम को संभालने के लिए जाएंगी अब यहाँ पर उसी स्थिति का वर्णन कर रही है कि भोजित गत्वा मुकुन्नम अर्थ भोजित पायतम तम, तम श्री कृष्ण ने भोजन कर लिया है दुग्ध इत्यादि पान कर ऐसे श्री, श्री कृष्ण के पास में जाकर के गोष्ठे तब दशाम दशा निवेद्यो श्री श्री यशोदा उनके द्वारा आपकी जो दशा है उस दशा को अच्छी तरह से निवेदित करके संकेत कुंज हम अधिगम्यों पुनः समित्यो श्री श्याम सुनर ने जो संकेत कुंज बताई थी कि श्री कृपा प्रिया कृपा करके उस संकेत कुंज में पधारे उस संकेत कुंज में जाकर के श्री प्रिया तो जी के साथ में मिलती हैं और प्रिया से कहकर के मिलकर के फिर लौट करके श्री श्याम सुंदर के पास में आती हैं संकेतम कुंजम अधिकत्य पुनः समित प्रिया जी के पास में लौट करके आती हैं श्याम सुंदर को सूचना दे करके शाम ने कोई प्रिया जी ने कोई कुंज बताई उस कुंज की श्याम को खबर दी और श्याम को खबर देकर के फिर प्रिया के पास में आए दोबारा श्री प्रिया ने कोई संकेत कुंज बताई उस संकेत कुंज की सूचना देने के लिए श्री श्याम के पास में ये आई गुप्त रीति से श्याम को उस समय सूचना दे गई कि श्री प्रिया उस कुंज में पढ़ारी है और फिर श्री प्रिया के पास में लौट करके आई और कह गई कह रही हैं कि श्री श्याम सुंदर अवश्य ही उस कुंज में अप पधा देंगे समित्य आनी हे श्री स्वामी जी कब मैं आपको श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं उन्होंने स्वीकृति दी है ऐसा कह करके अत उत्कल का आप उत्कल कासे युक्त होकर के विराजमान होंगी माने श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुंदर श्रृंगार धारण करके बासक सज्जा नायिका का स्वरूप धारण करके आप विराजमान होंगी बासक सज्जा वो नायिका जो श्रृंगार करके कुंज सजा करके श्याम सुंदर की प्रतीक्षा देखती है उस नायिका का नाम है बासक सज्जा वासक माने धारण कर लिया है सज्जा माने श्रृंगार जिसने ऐसी सज्जा जो नायिका है उसके स्वरूप में आप विराजमान होंगी और आप उत्कलित होकर के तने कोई पक्षी भी हिले तो श्याम सुंदर के आगमन की प्रतीक्षा देख करके एकदम उत्कंठित होकर के मार्ग की ओर देखने लग जाती हो तनिक भोरा भी कहीं आता है गूंजते हैं तो उन भो की गूंज को सुनकर के श्याम सुंदर के नी नहीं है ऐसा या उनके आभूषण का तो शिंजन नहीं है ऐसा विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर उनकी ओर देखने लग जाती हो तो उत्कल को लानी कब मैं आपको उत्कल का मान्य उत्कंठा से युक्त करूंगी और यहां पर जो बासक सज्जा स्वरूप है वो वासक सज्जा स्वरूप उसका निरूपण कर रही है सखी को आदेश दे रही है सखी सुंदर बकुल के द्वारा इस कुंज में सुंदर तोरण की तू रचना कर सुंदर जो कुबलेख माने नील कमल उनके द्वारा सुंदर शैया उस शैया की पुष्प शैया उसकी रचना कर शैया के पास में सुंदर झाड़ी माध्विक पात्र उसको सजा करके रख सुंदर जो पलंग है उसके चंदोवा में चारों ओर सुंदर बंदरवार जो है उन बंदरबार को झालव को लगा करके कुंज की रचना कर शैया की रचना कर अरी सखी श्याम सुंदर जैसे ही यहां पर प्रवेश करें वे तेरी कुशलता की प्रशंसा करें कि आहा कितनी कुशलता के साथ में कितने सौंदर्य बोध के साथ में सेंस, कितने सौंदर्य बोध के साथ में आज कितनी सोलम्य कुंज की रचना की गई है ऐसे तेरे सौंदर्य बोध की श्री श्याम सुंदर प्रशंसा करें ऐसे शिवप्रिया जी कुंज की रचना करके विराजमान है तो तमाम ज्ञाप आनी आई अरे हे श्री स्वामी कब मैं आपसे श्री श्यामचुंदर आ रहे हैं इस बात की आपको सूचना दूंगी द्वारा सुनने गत्वा मुकुंदम आपके आदेश को ग्रहण करके मुकुंद के पास में जाऊंगी मैं वहां देखूंगी कि श्री श्याम सुंदर भोजित पायतम चौ भोजन करने लिए हैं श्यामचुंदर ने दूध इत्यादि शयन भोग अरोग लिया है भोजित पायतम चोष्ठे और श्री यशोदा आपको बार बार बुला रही हैं। तब दशाम दशा निवेद्यो आप अब श्री यशोदा के द्वारा बुलाए जाकर यशोदा ने आपको मैया ने शयन करा दिया है ऐसा जाकर के श्री किशोरी जी को मैं सूचना दूंगी और श्री प्रिया उस समय पूरे कुंज को अपू रूप से सजाएंगे संकेत कुंजम अधिगम्य पुनः समेत आनी शाम सुधा आ रहे हैं इसकी सूचना दूंगी और तब उत्कल का कुलानी आपको उत्कल का से उत्कंठा से युक्त करूंगी तवाम शुक्ल कृष्ण रजनी सरसार योग्य विचित्र वसना भरण विभूष्य प्राप्य ये कल्प तर कु मनंग तेन, तेन, कल्याण के लिए कभी शुक्ल पक्ष की रात्रि है उस तो समय शुक्ल पक्ष का श्रृंगार कभी कृष्ण पक्ष की रात्रि है तो कृष्ण पक्ष का श्रृंगार तो हम शुक्ल कृष्ण रजनी सर साव तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में रात्रि उनके स्वरूप को धारण कराकर के तद कृष्ण अभिसारिका और शुक्ला अभिसारिका अभिसारिका के दो स्वरूप विशेष रूप से नाय का भिग्न वर्णन किए गए अभिसारिका श्वेत श्रृंगार धारण करती हैं श्री प्रिया जी आज चंपक गौरी हो करके विराजमान है जहां पर कुछ गुलाबी लाल माल विराजमान है ऐसी चंपे के समान श्वेत गोरा श्री प्रिया जी का अंग प्रिया जी के दो अंगों का वर्णन किया कहीं चंपक गौरी और चंपक गौरी से ही मिलता हुआ रंग है वो है तप्त कांचन गौरी तप्त कांचन गौरांगी सोना भी जिस समय तपा लिया जाए बिना तपा होगा तब तो वो पीला पीला दिखेगा कैसी रंग का दिखता है परंतु तपा लिया जाता है उस समय वो कुछ ललोई लिये हुए श्वेत रंग का दिखता है तो तप्त तो कांचन गौरांगी होकर के केवल कांचन गौरांगी नहीं है पीले रंग का पीले रंग का स्वरूप नहीं है शिवप्रिया जी की जो अंग कांति है वो तप्त तो कांचन गौरांगी होकर विराजमान है तो श्रीप्रिया वे चंपक वर्णा होकर के चंपक सनी की जो अंगकांति वो श्रीप्रिया की विराजमान है ललोई लिए हुए जो श्वेत रंग वो श्वेत रंग पर रूप से विराजमान हो रहा है तो श्वेत श्रीअंग श्वेत श्रीअंग में श्री चरण जो है उनमें अपूर्ण से सखी ने जावक लगाया है अलता आलता लगाया है श्री प्रिया के श्री चरण उनमें उन्नीस चरण चिन्ह अपूर्व से सुशोभित हो रहे हैं प्रिया के चरण में जो अंगूठा उस अंगूठे में सुंदर धारण रखा है और फिर जितनी भी उंगली है उनमें बिछुआ उनको धारण किया हुआ है बिछुओं से सुंदर लड़ निकस रही है उन लड़ो के साथ में पुवा हुआ पंद पद पत्र पदपत्र वो शोभा को प्राप्त हो रहा है पदकमल कमल वो कहीं शिवप्रिया की गुल्फ उनके साथ में बधा हुआ है जो साख है उनके साथ में बधा हुआ है फिर शिवप्रिया जी ने नीचे सुंदर साठ धारण कर रखी है उसके ऊपर सुंदर आपने नूपुर हिरा के धारण कर रखे हैं शुक्ला विशाल का स्वरूप है इसलिए सफेद नूपुर हीरा के वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी सुंदर झाझर वो शोभा को प्राप्त हो रही है कलूला उनके ऊपर से शोभा तो तीन चरणों की शोभा गुल्फ के नीचे नूपुर गुल्फ पर सुंदर कलूला और उसके नीचे उसके भी नीचे सबसे नीचे जो चौकोल चरण से मिले हुए सुंदर सांत वे को प्राप्त हो रही हैं। शयन करते समय जो झाझा और नूपुर इनको हटा करके केवल सात धारण करके शिप्रिया शयन करेंगे रास के समय विशेष समय विशेष रूप से झाझा और जो नूपुर हैं वे नूपुर विराजमान हो रहे हैं नूपुर बजते हुए हैं पोला कला है चरण में धारण करने का जिसके हैं मोती हैं और वे मोती खनकते हैं तो मोती जिसमें भरे हुए हैं ऐसी झाझण श्रीप्रिया ने धारण कर रखी है उनसे अपूर्व सुंदर श्री प्रिया के कोमल श्री चरण उनके ऊपर सुंदर कदली स्तंभ सरी की सुंदर जंगा और वहां क्षीर्ण कट्टी के ऊपर सुंदर हीरा की जो कोधनी है उसको धारण किया है प्रिया ने सुंदर श्वेत जरदारी का जो लहंगा उसको धारण किया है और जरदारी के लहंगा के ऊपर सुंदर जो का कौधनी है उस कौधनी को धारण करके श्री जी विराजमान उनके ऊपर सुंदर नाभि उसकी अपूर्व नाभि कमल उनकी अपूर्व शोभा और नाभि कमल के ऊपर सुंदर त्रिवली तीन जो रेखाएं हैं वे तीन रेखाएं प्राप्त हो रही हैं त्रिवली की अपूर्व शोभा त्रिवल जहां हल्की सी जो रोम राशि वह वक्षस्थल तक उठी हुई रोमावली वह शोभा को प्राप्त हो रही है श्री प्रिया के उत्तुंग जो सरस कुंज उन सुंदर सरस कुंज उनके ऊपर सुंदर उनकी सुंदर शोभा भुजाओं में अंगूठे में श्री प्रिया ने सुंदर आलसी धारण की हुई है नूपुर जो जो अंगूठी उनको सभी उंगलियों में धारण किया है पदपत्र हस्तपत्र वो न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं पहले सुंदर पहुंची पहुंची के पीछे बंद पहुंची के आगे सुंदर रत्न रत्नजटित हीरा के श्वेत चमकीले ने जो हैं वो श्वेत श्रृंगार में धारण करते हुए विराजमान कंठ में शिप्रिया ने समंतक मणि और कंठ जो है उन कंठ में ही सुंदर कौस्तु मणि उनको धारण करके शिप्रिया विराजमान है चुबक के ऊपर सुंदर तीन बिंदु जहां शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसी सुंदर चुबक की तीन बिंदु वो चुबक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं और सुंदर नथ उनको धारण करके शिप्रिया विराजमान है जो नासिका उनमें प्यारे के अधर पान करने की अभिलाषा ही सुंदर गज मुक्ता बन करके विराजमान है कंपित प्रिया के अधर जहां दंतावली अपूर्व से विराजमान है और पान की ललोई दंतावली के बीच में न्यादी शोभा को प्राप्त हो रही है बिंबशरी के सुंदर पतले जो अधर वे अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं विशद कुंज के रूप में दोनों कपोल उनकी अपूर्व जो शोभा वो शोभा कहीं विराजमान हो रही है ऐसी सुंदर शोभा वो विराजमान हो रही है रंगर रसद रहस्य वसुदापुन विचित्र अनूप अमित कला अमृताध कुंज मध्य बिल सत भवन श्रींग में आठ कुंज वे विराजमान कुंजमान रसिक वर्णन किया है कि रंगत रंगत माने हियो अनुराग रंगत कुंज है अनुराग प्रिया के हृदय में अनुराग रूपी कुंज विराजमान है और हृदय ही रंग उस समय रंगत कुंज रंग माने मिलन का आनंद उसको प्रदान करने वाली कुंज होकर के विराजमान फिर वृक्षोज जो है वे ही है। रसद कुंज होकर के विराजमान है रंगत रसद वृक्षोज जो है वो वृक्षोज सुंदर रसद कुंज होकर के विराजमान फिर रास कुंज ये बिहार है तो रंगद रहस्य रसन और रहस्य रहस्य माने जो अपूर्व व्यवहार श्याम सुंदर के साथ में बेन्द्र लीला वो रहस्य कुंज होकर के विराजमान फिर बसुधा वसुधा कुंज कौन सी है वो श्याम सुंदर की स्वास प्रिया जी की जो श्वास बोली बसुधा कुंज है श्वास ही मानो वसुदा कुंज होकर के विराजमान है फिर अनुसुन विशद विचित्र अनुक फिर विशद कुंज कौन है बोले कपोल ही बिशद कुंज होकर के विराजमान है फिर विचित्र कुंज श्री नाभि जंघा ये सब विचित्र कुंज होकर के विराजमान है और अमित कला फिर अमित कला कुंज कौन सी है बोले नयन ही अमित कला कुंज होकर के विराजमान है और अमृताध कुंज कौन से हैं बोले आधार यही अष्टकुंज कुंज सुप्रिया के श्रीअंग में व्याजन महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं कि रंगद रसद्य वसुदापुण और सुन विषद विचित्र अनुप अमृत कला अमृताध कुंज मध्य बेरत भवन अधिपति भूप श्री रस के अधिपति ये श्री प्रियालाल लाल ऐसे ही यही सारी की सारी कुंजे श्याम सुंदर के भी विराजमान तो श्री प्रिया लाल जी इनके श्रीयंग अष्टकुंज होकर के विराजमान और उन अष्टकुंजों में सदा सदा बिहार करते हुए विराजमान तो श्री प्रिया उनके कपोल उनके ऊपर अलकावली बिथुड़ झुककर झुक कर झूम हो रही है श्री प्रिया सबसे मुकुटमणि होकर के विराजमान इसलिए श्रीमस्तक के ऊपर सुंदर शीशफूल और शीशफूल उसे उससे बंदनी वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही हैं बंदनी में सुंदर झालर और बीच बीच में मोती के झब्बा वो जिसमें फदे हुए ऐसी जो सुंदर शोभा जो मांग है वो मणिमंग मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है और उसके ऊपर सुंदर चंद्र का श्री श्याम सुंदर की ओर झुकी हुई माने दाहिनी मोल दिए हुए जो चंद्र का है वो श्री प्रिया जी के श्री मस्तक के ऊपर शिशु सुंदर बैनी जो पुष्प से युक्त होकर के विराजमान और जिसमें सुंदर बैनी के नीचे जो खुदना वो अपुरुष से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे श्वेत स्वरूप धारण करके श्वेत सारा श्रृंगार श्वेत श्रृंगार श्वेत श्रृंगार को धारण करके शिप्रिया आनंद पूर्वक शुक्ल सारे का स्वरूप धारण करके सुंदर जो उसको धारण करके श्री प्रिया उस समय रास करने के लिए श्री राशेश्वरी पदार तो शुक्ल कृष्ण रजनी सरसार शुक्ल कृष्ण रात्रि के अनुरूप अभिसार श्रृंगार धारण करके मैं पधार रही इसी प्रकार जब कृष्ण कृष्णाभिसार का स्वरूप है श्री स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं हरिदास जी का के पद है श्री स्वामी जी का के कस्तूरी को मर्दन किया श्री अंग में कस्तूरी का मर्दन करके कहीं दिखे नहीं गोरी कांति सामने प्रकट हो जाएगी इसलिए कस्तूरी का श्री अंग के ऊपर मर्दन करके ताकि अंधकार में अपने स्वरूप को कहीं छिपाया जाए छिपाया जा सके श्री अंग में कस्तूरी का मर्दन करके शिवप्रिया पधार रही हैं। उस समय जितने भी श्रृंगार हैं णि के और नीलम के शिंगार को धारण करके कंठ में भी सुंदर जो माला है वो नील कमल की माला उनको धारण करके नील ओढ़ी ओढ़ और करके शिवप्रिया हाथ में दीपक लेकर के और अंचल की ओर से दीपक की लौ की रक्षा करते हुए आप पढ़ार रहेगी जो घना वृक्ष उन घने वृक्षों के नीचे होकर के अधेरे में होकर के शिवप्रिया पधारे और उस समय अपूर्व रूप से शिवप्रिया की शोभा हो रही है श्री वृंदावनेश्वरी आज नील शाम अभसारे का स्वरूप धारण करके आप पधार रही हैं तो तमाम शुक्ल कृष्ण रजनी बड़ी सुंदर श्री किशोरी जी की कस्तूरी को मर्दन करके नीले वस्त्र नीली साठका नीले ही सारे आभूषण उनको धारण करके हाथ में हल्का सा दीपक उसको अंचल की ओर में छिपाती हुई श्री सखी उनके साथ में वार्तालाप करती हुई अथवा जो सखी है वे संग में दीपक लेकर के जा रही हैं श्री श्री विशाखा से श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन करती हुई उस समय पधार रही हैं श्री प्रिया के श्रीअंग में रंगद रसद रहस्य अमृतकला अमृताधिकेल विचित्र और विशद ये जो अष्ट हैं इन अष्ट से युक्त होकर के उनकी शोभा को प्रकट करते हुए आनंद पूर्वक पधार रही हैं और तो आपको शुक्ल कृष्ण रजनी सरसाभिसारो रजनी के अनु, अनुरूप सरस जो अभिसार है उस सरस अभिसारे को धारण करा करके योग्य विचित्र वसना भरणी विभूष सुंदर विचित्र वसन आभूषण इनसे मैं कब श्रृंगार आपका धारण कराऊंगी आपको श्रृंगार कराऊंगी ऐसे मंजरी स्वरूप में श्री विनोद मंजिरी जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास का बलदेव विद्याभूषण हरे कृष्ण श्री प्रार्थना कर रहे हैं श्री विष्णुनाथी जी और प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सुंदर आभूषणों से जो विनोद मंजरी है उस रूप में आपका आभूषण धारण करके प्रापह कल्पतर कुंज मनंग संभव कल्प वृक्ष के कुंज में मैं कब आपका अभिशार कराऊंगी शिव वृंदावन उनमें रास में कब आपका अभिशार कराती हुई विराजमान होंगे अनंग सिंध जहां अनंग कामदेव उनकी अपूर्व लहर लहर ले रही हैं कामदेव का समुद्र जहां लहर ले रहा है काम तेन, तेन सह कल्याण के लिए ऐसे आपको श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कराऊंगी और आपका केली का उस दर्शन करूंगी आपकी विलास केली उनका दर्शन करूंगी ऐसा कह करके श्री अपनी विभिन्न जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को अपनी जो संकल्प है उन संकल्पों को श्री किशोरी जी के सामने श्री विनोद मंजरी जी ने प्रस्तुत किया साधक की तीन दशा है एक अंतर दशा एक अर्धवाह्य दशा और एक बाह्य दशा अंतर दशा अर्धवाह्य दशा इनमें किया अंतर दशा में विभिन्न लीलाएं इनकी कल्पना कर रही हैं कि ये सेवा करूं ये सेवा करूं और इतने में ही बाह्य दशा उत्पन्न हुआ जैसे बाह्य दशा उत्पन्न हुआ वैसे ही दशा जैसी उत्पन्न हुई उस अर्धबाह्य दशा में हाय जो सेवा है ये सेवा मेरे अधिकार की कहा है ये तो की के माध्यम से बड़ी जो मंजरी हैं, जिनकी मैं अनुगत मंजरी होकर के विराजमान हूं उन अग्रवर्तनियों की कृपा के द्वारा ही ये सेवा मुझे प्राप्त हो सकती है ऐसा मध्य विचार करके प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री तुस्यूता पंकज मा दधास्व यम्यम अभी मंबू मनादीय ते मनुदय मनोरथोम बोले आ ये जो मनोरथ करने की मेरे हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई ये अभिलाषा हे श्री तुलसी मंजरी आपकी एकमात्र कृपा के द्वारा ही ये अभिलाषा उत्पन्न हुई है यदि आप मेरे ऊपर श्री गुरुजन मेरे ऊपर कृपा नहीं करते तो क्या ये अभिलाषा मेरे हृदय में उत्पन्न हो सकती थी बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं हो सकती है इसलिए पूरा जो श्रेय है वह श्री गुरुजनों को ही समर्पित कर रही हैं इसलिए तुलसी मंजिरी जी उन तुलसी मंजिरी जी की वंदना कर रही हैं माने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुलसी मंजिरी हैं उनसे ये प्रार्थना करते हुए विराजमान हो रही हैं कि हे श्री रूप मंजिरी जी तुलसी मंजिरी जी अब आप मेरे ऊपर ये अपूर्व कृपा करो हे श्री तुलसी कृपा करके उपा दुतरंग नीतम तुम उरु कृपा करने वाली उरु माने विशाल भिशा, विशाल भिस, विस्तृत कृपा करने वाली उरु कृपा माने विस्तृत कृपा करने वाली द्योतरंग नीतम आप आकाश गंगा हो दु माने आकाश उसकी तरंगनी माने नदी हो आप आकाश गंगा हो करके विराजमान हो श्री हे श्री तुलसी उर्कृपा दु तरंगनी तम तुम अत्यंत कृपा करने वाली द्यु तरंगनी हो करके विराजमान हो माने गंगा नदी हो करके आप विराजमान हो देव नदी हो करके विराजमान हो मूर्ध में चरण पंकज स्वम अहा आपने अपने चरण को जब मेरे माथे के ऊपर धारण किया मुझे आशीर्वाद दिया अथवा मैंने अपने सिर को जब आपके चरणों के ऊपर स्थापित किया और आपने अपने चरणों से मेरे सिर को जब छुआया आपके चरणों को मैंने अपने सिर से जब छुआ यद मूर्ध माने मेरे सिर के ऊपर चरण पंकजन आदात्म आपने अपने चरण कमल को स्थापित किया अपे, अपे वंदू, अपे वंदू, और मैंने यज्चो अहम अपि अपिवम यज्च अहम अपिवम जब से मैंने आपके इन चरणों के चरणामृत का पान किया श्रीमद गुरुदेव उनके चरणामृत का जल मैंने पान किया श्री रूपमंजरी श्री मंजिली श्री रघुनाथ दास मंजरी उन दास मंजरी के जी बुज का चरण कमल का और चरण के जल का चरण जल का श्री गुरुदेव के चरण कमल चरण जल का चरणामृत का यज्ञ अहम अपि मैंने जो पान किया अंबु मैंने उस चरण के तनिक से जल का जब से मैंने पान किया है मनाक मनाक तनिक सा तब से तदियो तन में मन से उदय में मनोरथो मेरे हृदय में ये सारी सेवा करने का मनोरथ उदय हुआ है बलिहार जय जय क्या बात श्रीमद गुरुदेव उनके चरणामृत को मैंने जब ग्रहण किया उस चरणामृत को ग्रहण करने से मेरे हृदय में ये सारी इतनी जो अभिलाषाएं हैं पूरी पूरी एक सूची यहां पर दे दी और नित्य नई नई अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं ये ये अभिलाषाएं मेरे हृदय में मनोरथ उत्पन्न हुआ दोबारा सोने हे श्री तुलसी तो हे श्री तुलसी मंजरी उर्कृपा आप में अत्यंत अत्यंत करपा है आप दुतरंग स्व आप गंगा रूप में विराजमान है द्युतरंग होकर के विराजमान है जन मूर्ध में चरण पंकजम आधार आपने मेरे सिर के ऊपर अपने चरण कमल को जब से रखा मैंने आपके चरणों में अपने सुर को रखा और आपके चरणों का स्पर्श किया उस समय तो चरण पंकजन आदधा स्वम आपके चरण कमल को जब से मैंने अपने मस्तक के ऊपर धारण किया है यहां अपिवम और मैंने जो पिया आपके चरणों का अंबु माने मान मैंने जब से पान किया है मनात उसी समय से में उदय मेथी मनोरथो उसी समय से मेरे हृदय में ये सारे मनोरथ उत्पन्न हुए हैं इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं हे श्री रूप आप मेरे ऊपर हे श्री तुलसी मंजिली जी आप मेरे ऊपर रूप र इनकी कृपा को चाहते हुए आप मेरे ऊपर कृपा करें तुलसी मंजिली का नाम लिया जितनी भी हैं, उन सब का तत्वता बंदन, बंदना कर रहे हैं और ऐसा करने के बाद में अब संपूर्ण गुरु प्रणाली उस गुरु प्रणाली को ग्रंथ के अंत में वंदना कर रहे हैं अपनी गुरु प्रणाली उनका निरूपण करते हुए विराजमान हो रहे प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जो परंपरा रही उसमें श्री चक्रवर्ती पाठ ये विराजमान हुए हैं तो श्री विष्णा चक्रवर्ती जी अपनी पूरी गुरु परंपरा उसकी वंदना कर रहेगी श्री नरोम ठाकुर से पांचवी श्रेणी पर पांचवी पीढ़ी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी विराजमान नरोत्तम ठाकुर महाशय श्रीमान नित्यान प्रभु के ही अवतार होकर के विराजमान हुए श्रीवास नरोत्तम और श्री अः श्यामानंद ये तीनों श्रीमंत तीनों प्रभुओं के पुनः अवतार हुए श्रीमंत महाप्रभु के समय भक्ति संप्रदाय का खूब विकास हुआ विकास होने के बाद में उसमें कहीं कुछ शिथिलता आई और उसमें बंगाल का उस समय जो सहजिया मत था उसका थोड़ा सा इतिहास की दृष्टि से उसमें कहीं प्रवेश हुआ उसको संभाल करके फिर श्री रूप गोस्वामी जी ने रूप सनातन ये शब्द जो गोस्वामी रहे इन गोस्वामी का जो मूल मत था उसको कहीं आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहां का जो साहित्य था उस साहित्य को बंगाल और उड़ीसा में भेजने की आवश्यकता पड़ी वृंदावन का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वृंदावन में रह करके ही यहां की रज के प्रभाव से और यहां जितने भी सत्संग हैं रसकों की श्री वृंदावन विशेष रूप से अभयारण्य रहा है सेंचुरी रहा है तो यहां पर सद गोस्वामियों ने रहकर के जो श्री राधा कृष्ण निकुंज लीला का जो वर्णन किया वो निकुंज लीला का वर्णन विशेष रूप से गौरी संप्रदाय का जो मूल धन था और महाप्रभु ने जो धन प्रदान किया उस सब का सर्जन विशेष रूप से श्री वृंदावन में रहकर के हुआ और उस समय छो गोस्मी पाद श्रीमंद महाप्रभु के आगमन के बाद में यहां आए महाप्रभु पंद्रह सौ नब्बे में पंद्रह सो उन्यासी में एक वर्ष पहले उन्यासी नब्बे नवासी नब्बे उन्यासी नवासी नवासी नब्बे श्रीमंद महाप्रभु अंतर्धान हो गए और महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में फिर एक तरह से बहुत जल्दी जल्दी जो पंगत है रसकों की वो उठती हुई चलने पड़ी उसके बाद में 20 वर्ष के भीतर 30 करीब 30 वर्ष के भीतर सब लोग जल्दी से अंतर्धान हो गए महाप्रभु पंद्रह में अंतर्धान हुए उन्नासी में और उसके बाद में फिर कुछ समय पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु काफी देर रहे अद्वैताचार्य भी काफी समय रहे और अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के अंतर्धान हो जाने पर फिर सब लोग एकदम व्याकुल हो गए और 1621 में श्री रूप गोस्वामी जी का अंतर्धान हो गया कभी महाप्रभु के अंतर्धान होने के 30 वर्ष बाद 1621 में तीस बत्तीस वर्ष के बाद में श्री रूप गोस्वामी जी का अंतर्धान हुआ उसी समय सनातन गोस्वामी जी का और जितने भी शोस्वामी हैं गोस्वामी भी लगभग उसी समय अंतर्धान हो गए श्री जीव गोस्वामी जी और गोपाल भट्ट जी ये जरूर पीछे विराजमान रहे कुछ समय अधिक परंतु श्री रूप सनातन रघुनाथ दास रघुनाथ ये सब जल्दी से अंतर्धान हो गए महाप्रभु के विरोह में कोई बहुत ज्यादा रहे नहीं और उसके बाद में कोई संभालने वाला नहीं था और उधर बंगाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि बंगाल में जो सहजिया संप्रदाय था उस सहजिया संप्रदाय का कहीं प्रभाव कहीं आने लगा उससे बचाने के लिए यहां के ग्रंथ समूह का बंगाल और उड़ीसा में पहुंचना बहुत आवश्यक था वृंदावन की जो उपासना पद्धति थी वो तो बड़ी सदी हुई प्राय रही और यहां पर तो गड़बड़ नहीं हुई परंतु वहां पर, तो पर स्वयं को राधिका मान करके आराधना करने की जो पद्धति थी वो कहीं गड़बड़ होने लगी कहीं मिश्रण होने लगा और मंजरी भाव वो धीरे-धीरे कहीं थोड़ा सा अंतर आ रहा था ऐसी स्थिति में 1500 1640 सो, सो विक्रमी में मैं विक्रम की बात कर रहा हूं 1640 सो विक्रमी में विशेष रूप से आवश्यकता हुई कि जो आदर्श उपासना पद्धति है उस आदर्श उपासना पद्धति को जो में तो अभी सुरक्षित है परंतु वहां पर कुछ गड़बड़ है उसको वहां पर आदर्श उपासना पद्धति को स्थापित किया जाए और मंजरी भाव को वहां पर विशेष रूप से स्थापित किया जाए ऐसी स्थिति में श्री तब तक चेतन शाम का भी रचना हो चुकी थी तो वृंदावन के जो ग्रंथ थे रूप सनातन के ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी जी इन सरो के जो ग्रंथ थे उनको गाला में ला, लाद करके उस समय भक्ति आंदोलन को सुव्यवस्थित करने के लिए बंगाल और उड़ीसा में भेजा गया और तीन महापुरुष इन लोगों ने इस आदेश को इस दायित्व को स्वीकार किया श्री श्री श्री श्रीनिवासाचार्य श्रीमंद महाप्रभु के ही अवतार माने जाते हैं पुनः अवतार श्री नरोत्तन ठाकुर ये श्री नित्यानंद प्रभु के अवतार माने जाते हैं और श्री श्यामानंद श्री अद्वैताचार्य इनके ही पुनर अवतार माने जाते हैं तो महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य श्री महाप्रभु अद्वैताचार्य और नित्यान प्रभु इन तीनों एक महाप्रभु और दोनों प्रभु इन दोनों के आ, अवतार को धारण करके तीन महापुरुष यहां से सारे ग्रंथों को लेकर के गए और एक तरह से पूरे भारत में फिर जो श्रीमद महाप्रभु की अनर्पित चली जो भक्ति थी उसके आदर्श स्वरूप को यहाँ के आधार पर प्रस्तुत किया गया गणों का जो उपासना का जो स्वरूप है उसको स्थापित किया गया श्रीमन महाप्रभु ने वहां पर स्थापित किया इसके बाद में श्री विष्णुप्रिया प्रिया भी अंतर्धान हो गई और विष्णुप्रिया के अंतर्धान होने के बाद में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था ढलाई आ गई थी उसको सुधारने के लिए यहां से जब भेजा गया एक तरह से रनाशा का योग था वो पुनर्जागरण का जो युग था वो पुनर्जागरण का एक बार युग एक बार आई और पुनर्जागरण का जो युग आया उसमें भेजा गया उस समय बहुत बड़ा योगदान हुआ उसके बाद में व्यवस्थित चलता रहा परंतु उसके करीब 150 वर्ष बाद फिर से एक बार शीथलता आई और जब श्री गोविंद जी लगभग पिछासी वर्ष सिंहा होने के बाद में वृंदावन में अधिष्ठित होने के बाद में जब औरंगजेब के आक्रमण के समय श्री गोविंद जी और जितने भी वृंदावन के स्वरूप थे वे सारे स्वरूप राजस्थान में पधारे जयपुर पधारे उस समय जयपुर के राजा कहीं अत्यंत प्रभाव में आ गए और प्रभाव में आकर के उन्होंने ये कहा कि नहीं श्री राधिका के साथ कृष्ण की उपासना न होकर के रुकमणी जी के साथ में कृष्ण की उपासना होनी चाहिए और श्री राधा रानी को गोविंद देव के श्री ग्रह के से अलग करके विराजमान कर दिया गया अब ब्रिज में हल्ला मचा सबको दुखी हो रहे दुखी हो रहे हैं श्री आ, कृष्णदास कविराज उनसे कहा गया कि विष्णा चकुर्थी जी से कहा गया कि विश्व चकुर्थी जी आप जाओ आप बलो बुद्ध हो और विश्व चतुर्थी जी उस समय प्रधान भी है रूप गोस्वामी जी के अवतार भी मैं विश्वनाथ चकुर्थी जी से कहा गया कि आप जाकर के वहां पर संभालो विष्णा चक्रवर्ती बोले ना अब मैं बूढ़ा हो गया हूं मेरे बस की बात नहीं है ये तब बल्देव विद्याभूषण उनको जयपुर भेजा गया श्री बल्ले विद्याभूषण ने यहां पर मिश्रा चक्रती जी ने यह कहा कि राधा ने मांग किया है ऐसी कोई बात नहीं है कुछ दिन के लिए मांग करके रूठ करके बैठ गई हैं। फिर से श्री गोविंद के साथ में उनका मिलन होगा ये मांग ज्यादा रहने वाला नहीं है मांग तो बड़ बड़ी जल्दी मन जाता है तो श्री बल्ले विद्याभूषण उस समय उनको बिक बल्ले विद्याभूषण ने वहां शास्त्रीय आधार के आधार पर जब ये कहा कि नहीं श्री राधिका कृष्ण ये ही श्री राधिका ही मूल आह्लादनी शक्ति होकर के विराजमान है और शक्ति और शक्तिमान इनका जो संबंध है वह किसी विवाह का मुखापेक्षी नहीं है ऐसा स्थापित करके श्री राधिका को ही श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति के रूप में जब स्थापित किया तो वहां पर एक प्रसंग उपस्थित हुआ कि आपका ब्रह्मसूत्र कौन सा है भाष्य कौन सा है तो पहले तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहां पर महाप्रभु ने श्रीमद भागवत को ही ब्रह्म सूत्रों का भाष्य माना बोलिए नहीं मानेंगे श्रीमदभागवत की तो सत्तर से व्याख्या हुई है हम इस बात को तुम कह रहे हो ये बात तुम्हारे अपने संप्रदाय में मान्य हो सकती है परंतु तो पंचायत में जहां पर संघर्ष आएगा वहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भागवत को यह मूल भाष्य मान रहे ऐसा नहीं अपना अपना भाष्य लाओ और उस समय श्री गोविंद जी ने उस भाष्य को लेखा इनका बलदेव विद्याभूषण का जो संन्यास का मान वैष्णव भेख का जो नाम था वो नाम भी उनका गोविंद था गोविंद तो फिर उन्होंने गोविंद नाम से गोविंद भाष्य उसकी रचना की और गोविंद भाष्य को जब प्रस्तुत किया और उसमें अचिंत भेदा भेद इसको जब स्थापित किया तो अचिंत भेदा भेद को उस सिद्धांत को उस भाष्य को श्रवण करके सबको परम परमा की प्राप्ति हुई और पूर्व पूर्व भाष्यों में जहां कोई लैक्यू न था जो सिद्धांत में कुछ कमी थी उस कमी को जो अचिंत भेदाभेदवाद का सिद्धांत है उस सिद्धांत में पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ये आगे जितनी भी गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा को वंदना कर रहे हैं तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय यहां से गए नरोत्तम ठाकुर महाशय श्रीनिवास श्रीनिवासाचार्य और श्री श्यामानंद ये तीनों की तीनों ग्रंथों को लेकर के चले तो बहरामपुर के जो राजकुमार थे उनके पुरोहितों को कोई कर्ण पिशाची सिद्ध थी कर्ण सरस्वती और उसने ये कह दिया कि ये जो यात्री जा रहे हैं उन्होंने पूछा इन यात्रियों के पास में क्या माल ताल है गाड़ में बड़े बड़े संदूका रखे हुए हैं संदूकों में क्या माल है सरस्वती ने बिल्कुल ठीक ही कहा बोले इतने रत्न है तो रत्न समझ करके उन्होंने उन ग्रंथों को लूट लिया अब ये तो सब तीनों के दुखी हो गए महादुखी हो गए और महादुखी होकर के वहीं बैठ गए श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्रीनिवास श्रीनिवासाचार्य सब अंशन करके वहां बैठ गए जिसने ग्रंथ को चुरावाया था वो ही राजकुमार बाद में जी ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न करके वही रक्षक बन करके विराजमान हो गया और फिर उसने उस ग्रंथों की कई प्रतिलिपियां करवाई और प्रतिलिपि करके सब जगह वे प्रतिलिपियां फिर बांटी गए और श्री रूप सनातन रंगना दास और इन रसकों के छो आचार्यों के जो ग्र... थे, ग्रंथ थे ये सारे के सारे के उस समय प्रकट हुए और जब ग्रंथ मिले तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा तब श्री ठाकुर महाशय ने अपने राजधानी राजकुमार हैं तो तो राजधानी जो है वहां पर बड़ा भावी उत्सव किया खेतुड़ी खेतुड़ी उनकी स्थान है तो खेतुड़ी में इन्होंने बड़ा भावी उत्सव किया और उस उस सब कहते उसमें सबने दर्शन किया कहते हैं नहीं सबने साक्षात दर्शन किया कि श्री तीनों के तीनों प्रभु श्रीमद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और श्री अभित ये तीनों के तीनों साक्षात प्रकट होकर के खेत में संकीर्तन में सबने उनको नृत्य करते हुए प्रत्यक्ष आंखों से सपने देखा यह किसी अधिकारी ने देखा हो सबने ही उनका वहां पर दर्शन किया सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं और वो खेतरी उत्सव ही एक तरह से श्री चैतन्य लीला को प्रकट करने वाला एक मुख्य स्थान हुआ शायद चैतन्य चराम का भी और चैतन्य चरित्र जो है उन चैतन्य चरित्र का भी वहां पर विशेष रूप से तब तक श्री चैतन्य चरित्र भी सामने एक व्यवस्थित रूप में सामने आ चुका था तो वो सारी बस्तियां वहां पर प्रकट हुई और इस प्रकार श्री चैतन्येश्वर जो संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय वो चैतन्य संप्रदाय का एक आदर्श स्वरूप और एक शास्त्रीय जो स्वरूप है वो शास्त्रीय स्वरूप वहां पर विशेष रूप से उत्सव प्रारंभ हुआ है और खेत्रीय उत्सव बड़ा प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद में श्री माधवेश्वर संप्रदाय जो चैतन्य संप्रदाय है वह विशेष रूप से स्थापित हो करके विराजमान हुआ भूल की जय श्री गौर तो यहाँ पर आगे गुरु परंपरा जो है उनको उनकी वंदना आगे चार दस श्लोकों में उन्हीं उनकी वंदना यहाँ आगे की जाए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गाय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे